भागवत महापुराण भागवत महात्म्य अथ ऋष्ठोध्याय कुमार उचु अथ ते संभक्षा सप्ताह श्रवण विधि वसुभि प्राज साध्यो विधि स्मृत श्रीशनकादि कहते हैं नारद जी अब हम आपको श्रवण की विधि बताते हैं यह विधि प्राय लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है तु दैवज्ञ समहू विवाहे याज यत्न विवाहित परिकल्पजेत पहले तो यत्नपूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उस प्रकार ही धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए नभस्य आश्वनोर्ज मार्गशीषुच एक मासा कथारंभे श्रोतृण मोक्षसूचका कथा आरंभ करने में भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीष आषाढ़ और श्रावण ये छः महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण हैं मासा विप्रह यानी त्याज सहायच्चेतरे त्र कर्तव्या इन महीनों में भी भद्रा व्यतिपात आदि कुयोगों को सर्वथा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हो उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए देशे देशे तथा से प्रयत्नत भविष्यति कथा चात्र आगंत कुटुम्बि फिर प्रयत्न करके देश देशांतरों में यह संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी सब लोगों को सब परिवार पधारना चाहिए दूरे हरि कथा के चिद्दूरे चाच्युत कीर्तना स्त्रिया शुद्राध्यो ये चेषा बोधो यतो भव जो स्त्री और शुद्रादि भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं उनको भी सूचना हो जाए ऐसा प्रबंध करना चाहिए देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवा कीर्तन हो सुख तेस्वे व पत्र प्रेस निति देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन के प्रेमी हो उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजें उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है सताम समाजो भविता सप्तरात्रम सप्तरात्र कथाचात्र भविष्य महानुभाव यहाँ सात दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम हो रहेगा और अपूर्व रस में भागवत की कथा होगी श्री भागवत पीजु सपातल पटा तः तथा शीघ्र आयात प्रेम तत्परा आप लोग भगवत रस के रसिक हैं अतः श्रीमद्भागवता मृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें नवकाश कदाचित चेदन मात्र तथा पिता सर्वथा गमनम कार्य क्षण सुदुर्लभ यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो भी एक दिन के लिए तो अवश्य ही कृपा करनी चाहिए क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है एवं आकार कर्तव्य विनयेन च आगंतुका सर्वेश वासस्थानिक इस प्रकार विनयपूर्वक उन्हें निमंत्रित करें और जो लोग आए उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध करें तीर्थेवा बलेवा भी गृहेवा श्रवण मत विशाला वसुधा यर्तव्यम तत्कस्थलम कथा, कथा का श्रवण किसी तीर्थ में वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं कथास्थल रखना चाहिए शोधनम आर्जनम भूमि लेपन धातुमंडनम गृहोपस्कर उधत्य गृहकोड़े निवेश भूमि का शोधन मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पुरे घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दे अरवातो यी प्रमेलित करतव्यो मंडप्रोच कदली खंड मंडित पांच दिन पहले से ही यत्नपूर्वक बहुत से बिछाने के वस्त्र एकत्र कर ले तथा केले के खम्भों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कराए फल पुष्प पुष्पी संपन्न विराजित, देखो जा विराजित उसे सब ओर फल पुष्प पत्र और चंदोवे से अलंकृत करे तथा चारों ओर झंडियां लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दे ऊर्धम सप्तल कल्पनी या सब स्तरम तेज विप्राभक्ता स्थापनी या उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर सात विशाल लोगों की कल्पना करें और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुला कर बैठाए पूर्व तेसा आसना कर्तव्या यथोत्तर वक्तच्चा तथा दिव्यम आसन परिकल्पये आगे की ओर उनके लिए वहां यथोचित आसन तैयार रखे इनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करें। उदंग मुखो वक्ता श्रोता वही प्रांगमुखस्द प्रांग मुखस् प्रांग मुखस वक्ता श्रोता चोन्दाम यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठे और यदि वक्ता पूर्वाभिमुख रहे तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए अथवा पूज्य पूजक आगमे पूर्वधि अथवा वक्ता और श्रोता को प्रमुख होकर बैठना चाहिए देश काल आदि को जानने वाले महान महानुभाव ने श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बताया है विरक्तो वैष्णमो विप्रो वे वेद शास्त्र विशुद्धिक वे दृष्टान्त कुशलो धीरो कार्योतिष जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेकी और अत्यंत निष्प्रिय हो ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए अनेक धर्म विभ्रांता पाखंडवादि शुक शास्त्र यदि इध्यादि पंडिता श्रीमद्भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए हैं स्त्री लम्पट एवं पाखंड के प्रचारक हों वक्तो वक्त वक्तोपार्श्व सहायाथ्य स्थाप्य तथा विध पंडित संशयच्छेतालोकबोधन तत्पर वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए वह भी सब प्रकार के संशयों के नृवत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो वक्ता छौरम प्रकर्तव्यम दिनाधर व्रताप्त अरुणोद सौ निवर्त्य शौचम सारम समाचारे कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को छोर करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करे नित्यम संक्षेपतः कृत्याद्यम स्व प्रयत्नत कथा विघ विघ्न विघाताज गणनाथम प्रपूजये और संध्यादि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप से समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें तर्पुद्यम प्राय चिंत समाचरेत मंडल च प्रकर्तभ्यम तत्स्थाप्य हरे तथा तनंतर पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करें। कृष्ण बुद्धिश्च मंत्रेण चरेत पूजा विधम क्रमात् प्रदक्षिणा नमस्कारान पूजाते स्तुतिमा फिर भगवान श्रीकृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोचारण पूर्वक क्रमशः षोलशोपचार विधि से पूजन करें और उसके पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि कर इस प्रकार स्तुति करें संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणालिधे कर्म मोह गृहतांगम्मा भवान करुणा निधान मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूं कर्मों के मोहरूपी ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए ततः पूजा प्रयत्नत कर्तव्याभिधि प्रत्या धूप दीप समन्वित इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से भागवत की भी बड़े उत्साह और प्रीतिपूर्वक विधि विधान से पूजा करे ततस्तु श्रीफल धृत्वा नमस्कार समाचरे स्तुति प्रसन्न चित कर्तव्या कवल तदा फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करे और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करें श्रीमद्भागवताक्षों प्रत्यक्ष कृष्ण ये बही श्रीकृत श्रीमयानाथ मुक्त्यथ सागरे श्रीमद्भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान हैं तथा नाथ मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है मनोरथो मधीयो सफल सर्वथा तया तो निर्विघ्ने नव कर्तव्यो दासोहम तव केशव मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग पूरा करें केशव मैं आपका दास हूँ एवं दीनवच प्रोच वक्ता पूजेत संभूष्य वस्त्रभूषा भी पूजाते चवेत इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजा करें उस सुंदर वस्त्रभूषणों से विभूषित करे और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्थिति करें सुख रूप प्रभोध सर्वशास्त्र ये तत्क प्रकाशे न ज्ञानम विनाशय सुख स्वरूप भगवान आप समझाने की कला में कुशल और सब शास्त्रों में पारंगत है कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा ज्ञान दूर करें करे तदग्रे नियम पश्चात्तव्य श्री है श्री मुदा सप्तरात्र यहां फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता प्रसन्नतापूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करें और सात दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करें वर्णम पंच विप्राणाम कथाभंग कर्तव्यम तैर् हरेर्जाप्यम द्वादशाक्षर विद्या कथा में विघ्न ना हो इसके लिए पांच ब्राह्मणों को और भरण करें वे द्वादशाक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करें ब्राह्मणा बैठवाश्चान्याथा की द्वार संपज्य दत्ताज स्वयं आसन महाविषेठ फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करे और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाए लोकवित धनाघार पुत्र चिंताम युद्ध कथा कथाचित्त शुद्धमती सलभे फलमुत्तम जो पुरुष लोक संपत्ति धन घर और पुत्रादि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है उसे इसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है आसोदय आरभ्य साधत्रि प्रहरातक वाचनी या कथा सम्यक धीर कंठम सुधी बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके साढ़े तीन पहर तक मध्यम सर से अच्छी तरह कथा भाँचें कथा विराम कर्तव्य हो मध्यान्हे घटिका दमयम तत्कामुकार्यम वे कीर्तनम वैष्णव हे भै सदाम भैस्टन दोपहर के समय दो घड़ी तक कथा बंद रखें उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए मलमूत्र अजयाथम हि लब्धा सुखाव हविष्यान्न कर्तव्योकथार्थीना कथा के समय मलमुत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखकारी होता है इसलिए श्रोता केवल एक ही समय हविष्यान्न भोजन करें उपोष्य सप्तरात्री शक्ति चेतृा तथा धृतपानम पैह पान कृत्विया सुखम यदि शक्ति हो तो सातों दिन निराहार रहकर कथा सुने अथवा केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करें फलाहारेण वा भाव्यमेकुक्न वुन सुखसाद भवेद्य तो कर्तव्य श्रवणा तत्त अथवा फलाहार या एक समय ही भोजन करे जिससे जैसा नियम शुभित से सके उसी को कथा श्रवण के लिए ग्रहण करे भोजन हम तो वरह मंडे कथा श्रवण कारकम नोपवासो वर प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो यदि उपवास से श्रवण में बाधा पहुँचती हो तो वह किसी काम का नहीं सप्ताह व्रतनाम पंसाम क्षण नारद विष्णुदीक्षा विहीनाम ना नाधिकार कथा श्रवि नारद जी नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है ब्रह्मचर्य अद सुप्ति पत्रावल्या कथा समाप्त भुक्तिम चुन्यम कथा भ्रृति जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना भूमि पर सोना और नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए द्विदल मधु तैलम च गरिष्ठान तथा दुष्ट पर जह्याम कथावृती दाल मधु तेल गरिष्ठ अन्न भावदूषित पदार्थ और बासी अन्न इनका उसे सर्वदा ही त्याग करना चाहिए काम हम क्रोधम मदम बानम मत्सर लोभमे चमंभम मोहम तथा द्वेशम कथा चति काम क्रोध मद मान मत्सर लोभ दम्भ मोह और द्वेष को तो अपने पास भी नहीं फटकने देना चाहिए वेद वैष्णव गुरु गुरुगोव्रती तथा स्त्रीराज कथा वर्जयेद्यकृति वह वेद वैष्णव ब्राह्मण गुरु सेवक तथा स्त्री राजा और महापुरुषों की निंदा से भी बचे रजस्वला कथा नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस्वला स्त्री अंत्यज म्लेक्ति गायत्री हीन द्विज ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले तथा वेद को न मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए सत्यम शौचं दया मौन माजव विनय तथा उदार मानस तदव कु सर्वदा सत्य शौच दया मौन सरलता विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए दरिद्रश्च क्षयी रोगी निर्भाग्य पापकर्मान अन्पत्यो मोक्ष काम श्रृणीजा चा धनहीन क्षय रोगी किसी अन्य रोग से पीड़ित भाग्यहीन पापी पुत्रहीन और मुमुक्षु भी यह कथा श्रवण करे अपुष्पा काकबंध्या च बंध्या गर्भा नारी तथा श्राव्य प्रयत्नतः जिस स्त्री का रजो दर्शन रुक गया हो जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो जो बांझ हो जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा जिसका गर्भ गिर जाती हो वह यत्नपूर्वक इस कथा को सुने एक सुविधना श्रावे तदक्षयतम भवेद अत्युतमा कथा दिव्या कोटि यज्ञ फल प्रधान ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है यह अत्युतम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है एवं कृप्वा व्रत विधि उद्यापनमता चरेत जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्य फलकांक्ष भीम इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करे जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हो वे जन्माष्टमी व्रत के समान ही इस कथा व्रत का उद्यापन करें करे अकिन ऐसु भक्तो प्राजो नो उद्यापनाग्रह श्रवणता से निष्कामा वैष्णवा जत किंतु जो भगवान की अकिंचन भक्त हैं उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है वे श्रवण से ही पवित्र हैं क्योंकि वे तो निष्काम भगवत भक्त हैं एवं यज्ञे समाप्ते नगाहय यज्ञ समाप्तेदा पुस्तक पूजा कार्या इस प्रकार जब यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए प्रसाद तुथी माला श्रोतृभ्य दीयता मृदंगताललिता कर्तभ्यम कीर्तनम ततः फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद तुलसी और प्रसादी मालाएं दे तथा सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें जय शब्दम नम शब्द शंख शब्दम च कार्येत विप्रेभ्यो याचकेभ्यम चीयता जय जयकार नमस्कार और शंख ध्वनि का घोष कराए तथा ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न दे विरक्त चेद भविश्रोता गीता वाचा परे हने गृहस्थे तथा होम कर्तव्य कर्म शांत श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करे गृहस्थ हो तो हवन करे प्रतिश्लोक विधिना द पायापे के संयुत उस हवन में दशम स्कंध का एक एक श्लोक पढ़कर विधिपूर्वक खीर मधु घृत तेल और अन्नादी सामग्रियों से आहुति दें अथवा हवनम हवनमी गायत्र्यासुसमा तमयवात्ण से परम से चतः अथवा एकाग्रचित्त से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करें क्योंकि तत्वतः यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है होमा शक्तो बुधो हौम्य दध्याल सिद्धेत नाना छिद्र निधा लहुनाथिककतया नो दोसो प्रसमसा प्रसमनाथ दोषयो प्रसाह दो च पठेन्म सहस्रकम् तेना सियाल सर्व ना तस्माधिकम होम करने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हमण सामग्री दान करें तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए और विधि में फिर जो न्यूनाधिकता रह गई हो उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है द्वादश द्वादशब्राह्मणा पश्चा भोजयपा दध्या सुवर्ण धेनु च व्रतपूर्णे तभी फिर बारह ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाए तथा व्रत की पूर्ति के लिए गौ और सुवर्ण का दान करें शक्त पलत्र स्वर्ण सिंह विधाय तत्रकम साप्यम लिखित ललिताक्षरम संपूजनाद्य सदुपाचार्य सत्दक्षिणम वस्त्रभूषण गंधाद्य पूजिता जतामे सामर्थ्य हो तो तीन तोड़े सोने का एक सिंहासन बनवाए उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद्भागवत की पोथी रखकर उसके आह्नादि विविध उपचारों से पूजा करे और फिर जितेन्द्री आचार्य को उसका वस्त्र आभूषण एवं गंधादि से पूजन कर दक्षिणा के सहित समर्पण कर दे आचार्य यशुध सोबंधन एवं कृते विधाले चर्वप निवारणे फलद सियापुराणम तो श्रीमद्भागवत शुभम धर्म कामारस मोक्षाण साधन सन्न संशय योग करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है यह सप्ताह पारायण की विधि सब पापों के निवृत्ति करने वाली है इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से यह मंगल में भागवत पुराण अभिष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है इसमें संदेह नहीं कुमाराउच होम कथितम नैव कहते हैं इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह की विधि हमने पूरी पूरी सुना दी अब और क्या सुनना चाहते हो इस श्रीमदभागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं ये उक्त ते महात्चुर्भागवती कथा सर्वपहरां पुण्युक्ति मुक्ति प्रधानीं तृण्वताभूता सप्ताह निहतात्म यदि तथो देंवुषोत्तम शु्जी कहते हैं सौनग्यजी योगकर्मुरी शन का एक सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्वपाप नाशनी परम पवित्रतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की तदंते ज्ञान वैराग्य भक्ति नाम पुष्टता पराम तारुण्यम परमं चाभू सर्वभूत मनोहरम कथा के अंत में ज्ञान वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्कि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे नारदस्य चार्थो भू सिद्धे स्वीये मनोरथे पुल के कृत परमानंद समृत अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और वे परमानंद से पूर्ण हो गए एवं कथाम समाकर्ण नारदो भगवत प्रिय प्रेम गद्गदी आवाचाता कृतांजलि इस प्रकार कथा श्रमण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गद्गद वाणी से सनकादि से कहने लगे नारदवाच धन्योस्म्यन्गृहतस्मे भगवद्दी करुणापरैह अद्यपे भगवान लब्ध सर्वपाप हरो हरिहीन नारद जी ने कहा मैं धन्य हूँ आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है आज मुझे सर्व पाप हारी भगवान श्रीहरि की ही प्राप्ति हो गई श्रवण हम सर्वधर्मे तपोधना वैकुंठस्थो यत कृष्ण श्रवणाध्य लपोधनो मैं भागवत श्रवण को ही सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ क्योंकि जिसके श्रवण से वैकुंठ गोलोक विहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है सुतवाच एवं नारदे वैष्णव परिभ्रमन समा जाता सूत जी कहते हैं सोनक जी वैष्णो श्रेष्ठ नारद जी जो कही रहे थे कि वहाँ घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए तोड़स वार्षिकस्तधाम व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धिचंद्रमा कथावसने निज लाभ पूर्ण प्रेमना पठन भागवतम शनै शनै कथा समाप्त होती ही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी वहाँ पधारे सोलह वर्ष की सी आयु आत्मलाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम भरी धीरे धीरे श्रीमद्भागवत का पाठ कर रहे थे दृष्टवा परमोर तेजसम सद्य सधुर्महासनम प्रत्यासुर परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर सारे सुबह सत झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया फिर देवर्षि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया उन्होंने सुखपर्वक बैठ कहा आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए श्री सुखम सुख मुखात रह रसिका भाविका श्री सुखदेव जी बोले रसिक एवं भावुक जन यह श्रीमदभागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है श्री सुखदेव रूप सुख के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है यह रस ही रस रश है इसमें न छिलका है न गुठली यह इसी लोक में सुलभ है जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो परम ओ निर्मस्राणाम सताम वेद्यम वास्तवत्र वस्तु शिवधम तापत्रोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते कि सद्यो हृदय वरुद्यतेति शुश्रूषभे दक्षणार भी महामुनि व्यासदेव ने श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना की है इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है इसमें शुद्धांतकन सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है जिससे तीनों तापों की शांति होती है इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है श्रीमद्भागवतम पुराणतिलक जदवैष्णवानाम धनम यस्म पारम हंसमेवल ज्ञानम परम गीये यत्र विराग भक्ति प्रपठन परो यह भागवत भागवत पुराणों का तिलक और का धन है इसमें पारमहंसों के प्राप्त विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित नवृत्त मार्ग को प्रकाशित किया गया है जो पुरुष भक्तिपूर्वक इसके श्रवण पठन और मनन में तत्पर रहता है वह मुक्त हो जाता है स्वर्गे स्वर्ग लो, सत्य कैलाश वैकुंठे ना सेम रस अतः पिबंतु सदभाग्या मा मा मंचत कर यह रस स्वर्गलोक सत्यलोक कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है इसलिए भाग्यवान श्रोताओं तुम इसका खूब पान करो इसे कभी मत छोड़ो मत छोड़ो सूतवा च एवं ब्रवाणे सतीवादरायण मध्य सभा जाम हरिरा विरासेन प्रहलाद बल्योद्धव काम फाल गुनादिप भी मृतः सुरहसी तम पूजयचता श्री सु जी कहते हैं श्री सुखदेव जी इस प्रकार कही रहे थे कि उस सभा के बीचों बीच प्रहलाद बलि उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात श्रीहरि प्रकट हो गए तब देवर्षि नारद ने भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की दृष्ट प्रसन्नम महदासने हरि ते चक्रे कीर्तनमग्रतस्तरा भवो भवा अन्य कमलासन स्थागमत्तन दर्शनाज भगवान को प्रसन्न देखकर कर देवर्षि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया और सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आए प्रहलादस्तालधारी तरल गति तया चोद्धव कांसधारी वीणाधारी सुरषि स्वर कुशलता रागकर्ताजुनो भूत इंद्रोवादिन्दंगम जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा यग्रे भावक्ता ज्या सपुत्रो बभूवा कीर्तन आरंभ हुआ, हुआ। प्रहलाद जी तो चंचल गति फुर्तिलय होने के कारण करताल बजाने लगे उद्धव जी ने झांझी उठा ली देवर्षि देवर्षिनाद वीणा की ध्वनि करने लगे स्वर विज्ञान ज्ञान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया सनकादि बीच बीच में जयघोष करने लगे और इन सब के आगे सुखदेव जी तरह तरह की सरस अंग करके भाव बताने लगे ननर्थम भक्त्याम नट वस्तु तेजसा अलौकिक मेद हरि प्रसन्नोपि वचो ब्रीत इन सबके बीच में परम तेजस्वी भक्ति ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे मतो भाव वृद्धाध्वम प्रीत कथा कीर्तन तो प्रथम श्रुतवा प्रसन्ना प्रेमार हरिमु चिरे मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो भगवान के ये वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमार्ध चित्त से भगवान से कहने लगे नगा ह गाथा सु चर्वक्तैह एस्तया भाव्य मिति प्रयत्ना मनोरथोम परिपूरणीय तथेत चोक्ताच्युत भगवान हमारी यह अलासा है कि भविष्य में भी जहाँ कहीं सप्ताह कथा हो वहां आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारे हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए भगवान तथास्तु कहकर ध्यान हो गए तथो तो नम तरले सुनारद तथा सुखादी नितापास्त्रिष्ठा परिण्ट मोहा सर्वे यजोपीतकृतास्ते इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया कथा मृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ उनका सारा मोह नष्ट हो गया फिर वे सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए भक्ति सुताभ्याम सह रक्षिता सा शास्त्री स्फकी पितदा सुके अतो हरिर्भागवत सेवना चित्त समा जाति उस समय श्री सुखदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया इसी से भागवत का सेवन करने से श्री हरि वैष्णव के हृदय में आविराजते हैं दारिद्र्य दुख हितानाम माया पिशाची परिमर्दितासार सिद्धौ परिपाति मा वै भागवतम प्रगर्जती जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर की ज्वारा से दग्ध हो रहे हैं जिन्हें माया पिसाची ने रौन डाला है तथा जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद्भागवत सिंहनाथ कर रहा है सोनक उचन सुखे नोक्तम कदा रागे गोकर्णेन कदा पुनः सुरर्षय कदा ब्राह्मय छिंद में संशयम तिम जी ने पूछा सूजी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को गोकर्ण ने धुंधकारी को और सनकादि ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था मेरा यह संशय दूर कीजिए आ कृष्ण निरघ महाद्वर गौमी तो नभ से च कथारंभम शुको करोत सूत जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गलियुग के, के तीस वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को श्री सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी परीक्षे श्रवणाते चलौ वर्ष शतदे शुचौ नवाभ्याम चेनुजोत्थयत कथाम। राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी तस्मादि कलह प्राप्त तिंसद सती हुचूर ऊर्जे स्थिति पक्षे नवाभ्या इसके पीछे कलयुग के तीस वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से शनका ने कथा आरंभ की थी ये दत्ते समख्याया नघ कलौ भागवती वार्ता भवरोग विनाशनी निष्पाप सौनक आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया इस कलयुग में भागवत की कथा भवरोग की रामबाण औषध है कृष्ण प्रिय सकल कलम सनासन च मुक्ति भक्ति विलासकारी संतकथानकता लोके ही तीर्थ परिशील सेवया कि संत जन आप लोग आदरपूर्वक इस कथा कथामृत का पान कीजिए यह श्रीकृष्ण को अत्यंत प्रिय संपूर्ण पापों का नाश करने वाला मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा सपुरुषम्क्ष पासहस वदती यमकल तरणमूल परिहर भगवत कथा सुमत्ता प्रभु रहमण नृणाम न वैष्णवालाम अपने दूत को हाथ में पास लिए देखकर यमराज के उसके कान में कह यमराज उसके कान में कहते कहते हैं देखो जो भगवान की कथा वार्ता में मत हो रहे हो उनसे दूर रहना मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ वैष्णवों को नहीं असारे संसारे विषय विषय संघाकुल्धम क्षेमा पिभत सुख गाथाथुल तुलसुधाम किमर्थम व्यर्थम भो वृत कुपथे कुसित कथे परीक्षित साक्षी यमण गुक्त कथने इस आसार संसार में विषय रूप विष की आसक्ति के कारण कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस सुख गाथा का इस सुख कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो प्यारे भाइयों निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ क्यों भटक रहे हो इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है इस बात के साक्षी राजा परीक्षित हैं रस प्रवाह संस्थेना थ्री सुखे कथा कंठे सम्बध्य तेज वैकुंठ प्रभुर्भवे श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस्य के प्रवाह में स्थिर होकर इस कथा को कहा था इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है ये चरम गुह्यम सर्व सिद्धम सबधि निगदितम थे शास्त्र शास्त्रपुंजम विलोक्य जगत सुखकथा तो निर्मल नाथ किंचन पिव परम सुख हेतोर्द्वाद स्कंधता जी मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी अभी सुनाया है सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है संसार में इस सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश स्कंद रूप रस का पान करें एक जो नियतया तृणोति भक्तिया यस्य ही कथयति शुद्ध वैष्णवाअग्रे तो यदि करणा फलम लभे तथार भूले किमप्य साध्यम जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्तिभाव से श्रवण करता है और जो शुद्धांतकन भगवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है वे दोनों ही विधि का पूरा पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता इति श्रीमद पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्य श्रवण विधि कथन नाम ष्ठोध्याय समाप्त तम श्रीमद्भगवत्महात्त्म्यं हरिओं तस्कृष्णापणमस्त